श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध उत्तरार्ध अथ दसमस्क उत्तराध चपंचाशत्तम शिषपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्रीकृष्ण रुक्मणी विवाह श्रीशुकुवाथ इतुस संर वाहनारूह्य दंशिता स्वैशल परिक्रांता अनविर युद कार मुका तानापतत आलोक्यू थपा तस्तु मुखाराजन तुखाराजन सिखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहन कर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े राजन जब यदवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुदल हम पर चढ़ा आ रहा है तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने दट गए अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे चको विदाह मुमचोह सरवर शाढ़ी मेघा अद्रे स्वपो यथा जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलधार पानी बरसा रहे हों पत्युर्बल सरासारही छम सुम्यमान लोचना परम सुंदरी रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्रीकृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्रीकृष्ण के मुख की ओर देखा प्रहस्य भगवान मां भैरवामलोचने विनक्षत्यधुने वै तत्व सात्रम बल भगवान ने हँसकर कहा सुंदरी डरो मत तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है तम थक्रम विरा गद अमृत चमाड़ा नारा चे जगनो है गजान रथान इधर गद और शंकरसन आदि यदवंशी वीर अपने सत्रों का पराक्रम और अधिक ना सह सके वे अपने बाढ़ों से सत्रों के हाथी घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे पेतु शिरास रथमान नाम मस्मिनाम गजनाम भवे शकुंडल करी टाणी शोषणीशाणी चकोटिशह हस्ता साधे स्वासाह कर्भा उह अश्वास्वतरनागोष्ट्र खमर्त्यशिरां च उनके बाणों से रथ घोड़े और हाथियों पर बैठे बक्खी वीरों के कुंडल क्रीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर खड्ग गदा और धनुष युक्त हाथ पहुंचे जांघे और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे इसी प्रकार घोड़े खच्चर हाथी ऊंट गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे हन्यमान बलानिका विष्णु भी जयकांक्ष भी राजा नो विमुखा जगमुर जरासंध पुरस् अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए शिशुपालम समेत्य हृतदार मिवातुर उधर शिषपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरण सन्न सा हो रहा था न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न तो शरीर पर कांति उसका मुँह सूख रहा था उसके पास जाकर जरा संध कहने लगा भो भो पुरुषाम पुरुष शार दौर्मनस्य विधम त्यज न प्रिया प्रिय हो राजन निष्ठा देहेश्य शिषपाल जी आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं यह उदासी छोड़ दीजिए क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं दिखी जाती यथा दारोमय नए कुछया एवेश्वरतंत्रो यम ईहते सुख दुख जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है वैसे ही यह जीव भी भगवद इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है सौरेह सप्तशा वै संयुगानी पराजिता तय विंशति भी सैन्य जगे कम परम देखिए श्री कृष्ण ने मुझे तेईस तेईस अक्षौड़ी सेनाओं के साथ सत्रह बार हरा दिया मैंने केवल एक बार अठारहवीं बार उन पर विजय प्राप्त की तथाप्य हम न सोचा भी नहिसमी कर कालेन दैवयुक्त जगत फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ और न तो कभी हर्ष क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार कल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं अधुना पे वर्वे वीर यूथ पूथ प पराजिता फल गुतंत्र यदु कृष्ण इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों की भी नायक हैं फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है रिपो यधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वैम विजय श्यामो यदा काल प्रदक्षिण इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे एवं प्रबोधि मित्र शेद्योगानुगपुर हतशेषा पुनस्ते जयू स्व स्वपुर नृपा परीक्षित जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदिराज शिषपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए रुक्मे तो राक्षसो द्वाह कृष्ण पृष्ठ तो भगमत् कृष्णम अक्षौ बलि रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मि भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था उसको यह बात बिल्कुल सहन ना हुई कि मेरी बहन को श्रीकृष्ण हर ले जाए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करे रुक्मि बलि तो था ही उसने एक औक्षौड़ी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया रुक्म्यम से प्रतिजग्ञे महाबाहुर्दर्शित ससरासन महाबाहु रुक्मि क्रोध के मारे जल रहा था उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की अहत्वा सम्ण च अप्रत्युषि कुंडछा मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा रथमा सारथिम प्रावर चोदया स्वान्न यतः कृष्ण तस् में संयुगम भवि यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा अद्याहम निशतरबाणे गोपालस्य से सुदुर्मते वीरमदम ये न में हता। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा देखो तो उसका साहस वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है विकत्थमान कुमते स्वर सण रथे नही के न गोविंदम तेष तेश्ट तेषे त्य परीक्षित रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था इसी से इस प्रकार भहक भक कर बातें करता हुआ वह एक ही रस से श्रीकृष्ण के पास पहुँच ललकारने लगा खड़ा रह खड़ा रह धनुर्विकृष्य सुद्रम जग्ने कृष्णम त्रिभिषर आह सनह। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर कर भगवान श्रीकृष्ण को तीन बाण मारे और कहा एक क्षण मेरे सामने ठहर यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए वैसे ही तू मेरी कुत्रयासि अरे मंद तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूं या तो बाढ़ था सईथामिकाम स्मयन कृष्णो धनुषि देख जब तक मेरे ब्रांड तुझे धरती पर सुला नहीं देते उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा रुक्मि की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर छह वाण छोड़े अष्टभिश्चुरहाभ्याम सुतम ध्वज त्रिभी सचान्युराधाज कृष्ण विव्याध पंचभी साथ ही भगवान श्रीकृष्ण ने आठ बाण उसके चार घोड़ों पर और दो सारथी पर छोड़े और तीन बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्रीकृष्ण को पांच बाण मारे तय तरस्तुच्युतरुपादत्त तदप्य उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला परिघम पट्टिषम शूलम चरमासे शक्ति तोमर यदि यदाधमा दर्व सोच इस प्रकार रुक्मी ने परिघ पट्टी शूल ढाल तलवार शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला तथो रथाद्लुत्थ तथोरथा दपलुत्य खडपाढ़ी जिघांसया कृष्णम अभ्यद्रवत क्रुद्ध पतंगय पावकम अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्रीकृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर झपटता है तस्य ततः कड्गम तिलसश्चरम से शुभे चित्वासीमा दधे तिग्म रुक्मिणम हंतु मध्यतः जब भगवान ने देखा कि रुक्मि मुझ पर चोट करना चाहता है तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली दृष्टवा भ्रात भदोद्योगम रुक्मिणी भय विफला पति पिहोर भय सती जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं तब वे भय से विफल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्रीकृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली योगेश्वरा प्रमे आत्म देवदेव जगतपते हन तुम नारति कल्याण भ्रतरमे महाभुज देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते पते आप योगेश्वर हैं आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता आप परम बलवान हैं परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं प्रभो मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है